संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व राजा कुशिक और मुनि का मुनि द्वारा राजा के धैर्य की परीक्षा ने पूछा पितामह, राजा कुशिक का वंश तो था, उससे ब्राह्मण जात की उत्पत्ति कैसे हुई महात्मा परशुराम और विश्वामित्र का महान प्रभाव अद्भुत था राजा कुशिक और महर्षि ऋचिक ये अपने अपने वंश के प्रवर्तक थे उनके पुत्र जमदग्नि और गाधी को लांघकर उनके पौत्र परशुराम और विश्वामित्र में ही यह विजातीयता का दोष क्यों आया इसका रहस्य बतलाइए विष्णुजी ने कहा भारत इस विषय में राजा कुशिक और महर्षि च्यवन के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है पूर्व में भ्रघुवंशी महर्षि च्यवन को यह बात मालूम हुई हमारे वंश में कुशिक वंश की कन्या के संबंध से क्षत्रिय का महान दोष आने वाला है यह जानकर उन्होंने कुशिक के समस्त कुल को भस्म कर डालने का विचार किया और राजा कुशिक के पास जाकर कहा राजन मैं यहां तुम्हारे साथ कुछ काल तक रहना चाहता हूं यह सुनकर राजा ने महर्षि को बैठने के लिए आसन दिया और स्वयं गड़ुआ लेकर उन्हें पैर धोने के लिए जल निवेदन किया इसके बाद अर्घ आदि देने की संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण की तदनंतर उन्होंने शांत भाव से मार्जी को मधुपर्क भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा, हम दोनों पति पत्नी आपके अधीन हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें राज्य धन गौ और यज्ञ के निमित्त दान जो कुछ आप लेना चाहें वह सब हम देने को तैयार है मेरा यह महल यह राज्य और यह राज्य सिंहासन सब आपका है आप ही राजा है इस पृथ्वी का पालन कीजिए मैं तो सदा आपकी आज्ञा में रहने वाला सेवक हूं राजा के इस प्रकार कहने पर महर्षि चिवन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा राजन मुझे राज्य धन गौ देश और यज्ञ की भी इच्छा नहीं है मेरी बात सुनिए यदि आप दोनों पसंद करें तो मैं एक नियम आरम्भ करूंगा उस समय आप लोगों को सावधानी के साथ निर्भयता पूर्वक मेरी सेवा करनी पड़ेगी मुनि की बात सुनकर राज दंपति को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने उत्तर दिया बहुत अच्छा हम आपकी सेवा करेंगे तदनंतर राजा कुशिक महर्षि चवन को बड़े आनंद के साथ अपने महल के भीतर ले गए और एक सुंदर कमरा दिखाकर बोले तपोधन यह सैया बिछी हुई है आप इच्छानुसार यहाँ आराम कीजिए हम लोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे इस प्रकार बातें होते होते सूर्यास्त हो गया। तब महर्षि ने राजा को अन्न और जल लाने की दी। जो राजा से और जो भोजन था, उसे ला कर उन्होंने मुनि के सामने प्रस्तुत कर दिया उन भोजन करके राजा और रानी से कहा अब मुझे नींद सता रही है मैं सोना चाहता हूँ तुम लोग मुझे सोते समय न जगाना और सदा जागकर मेरे दोनों पैर दबाते रहनात्मा कुशिक ने निर्भय होकर कहा अच्छा हम ऐसा ही करेंगे इस प्रकार राजा को सेवा का आदेश देकर महर्षि 21 दिनों तक एक ही करवट से सोते रहे और राजा कुशिक अपने स्त्री सहित बिना खाए पिए निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे महर्षि की उपासना करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी बाईसवें दिन महात मुनि अपने आप उठे और राजा से कुछ कहे बिना ही महल से बाहर चले गए दोनों राज दंपति भूख और परिश्रम से दुर्बल हो गए थे तो भी मुनि को जाते देख वे उनके पीछे पीछे गए किंतु उन मुनिश्रेष्ठ ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं उन दोनों के देखते देखते महर्षि अंतर ध्यान हो गए और राजा खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थोड़ी देर बाद वे किसी तरह अपने को संभालकर उठे और रानी को साथ ले पुनः मुनि को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे जब कहीं भी महर्षि दिखाई ना पड़े, तो राजा स्त्री थक कर लौट आए उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था नगर में पहुंचकर वे किसी से कुछ बोले नहीं केवल दीन भाव से मुनि के चरित्र पर मन ही मन विचार करने लगे उन्होंने सुने हृदय से महल में प्रवेश किया किंतु वहां जाते ही भ्रुगनंदन च्यमन जी उन्हें उसी पलंग पर सोए दिखाई दिए ऋषि को देखकर वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े उनकी सारी थकावट दूर हो गई और फिर पहले की भांति वे यथास्थान बैठकर मुनि के पैर दबाने लगे अब की बार वे महामुनि दूसरी करवट से सो रहे थे जब उतना ही 21 दिन का समय बीत गया तब वे स्वयं ही जागे राजा और रानी उनके भय से शंकित थे तो उन्होंने अपने मन में तनिक भी विकार नहीं आने दिया जागते ही ऋषि ने कहा अब मैं स्नान करूंगा तुम लोग मेरे शरीर में तेल की मालिश करो यद्यपि वे दोनों भूख और थकावट से दुर्बल हो गए थे तो भी बहुत अच्छा कहकर आनंद से बैठे हुए ऋषि के शरीर में चुपचाप तेल मलने लगे किंतु महातपस्वी सेवन ने अपने मुंह से एक बार भी यह नहीं कहा कि बस करो अब मालिश पूरी हो गई इतने पर भी जब राजा और रानी के मन में उन्होंने कोई विकार करके राजा के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए फिर भी उन दोनों दंपति ने इसके लिए कोई बुरा नहीं माना तदनंतर तो ऋषि ने स्नान करके पुनः राजा और रानी को दर्शन दिया उन्हें आए देख उन दोनों का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर बोले भगवान भोजन तैयार है उन्हें सामग्री लाकर मुनि के सामने रखी उन्हें ने वह सब लेकर सैया और बिछौनों सहित एक स्थान पर रखा और उसे उत्तम वस्त्रों से ढक दिया तत्पश्चात भोजन सामग्री सहित उन सब वस्त्रों में उन्होंने आग लगा दी और राजा रानी के देखते देखते वे फिर अंतर ध्यान हो गए किंतु इतने पर भी उन दोनों बुद्धिमान दंपति ने क्रोध नहीं किया राजर्षि कुशिक सारी रात रानी के साथ चुपचाप बैठे रह गए जब इतने प्रयास के बाद भी महर्षि चवन राजा का कोई छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले तुम स्त्री सहित रथ में जुट जाओ और उसमें मुझे बिठा कर, मैं जहा कहू वहां ले चलो राजा ने शंख होकर कहा बहुत अच्छा और वे एक बहुत बड़ा रथ तैयार करके ले आए उसमें बाई बोझ ढोने के लिए रानी को लगाकर जुट गए, उस रथ पर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया जिसमें आगे की ओर तीन शाखाए थी और जिसका अग्रभाग सुई की नोक के समान तीखा था यह सब तैयार करके उन्होंने मुनि से पूछा भगवान बताइए रथ किस ओर चले जहाँ जाने के लिए आप आज्ञा देंगे वहीं आपका रथ जाएगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर चवन ने कहा, तुम यहाँ से बहुत धीरे-धीरे एक एक कदम उठाकर चलो यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पावे हर तरह से आराम पहुंचे साथ ही किसी राहगीर को रास्ते पर से हटाना नहीं चाहिए मेरी इच्छा है कि सब लोग तुम्हे रथ खींचते देखे और मैं उन्हें धन बांटू मार्ग में जो ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगेंगे उन्हें धन और रत्न आदि सभी मनोवांछित वस्तुएं दान करूंगा अतः इन सब बातों का प्रबंध कर लेना की बात सुनकर राजा ने अपने सेवकों से कहा मुनि जिस जिस वस्तु के लिए आज्ञा दे वह सब निशंक होकर देना राजा की इस आज्ञा के अनुसार नाना प्रकार के रत्न स्त्रिया वाहन बकरे भेड़े सुवर्ण और पर्वताकार गजराज ये सब मुनि के पीछे पीछे चले साथ में राजा के सभी मंत्री भी थे उस समय सारा नगर आर्त होकर हाहाकार कर रहा था इतने ही में मुनि ने सहसा चाबुक उठाया और उसकी तीखी नोक से राजा और रानी की पीठ तथा कमर में प्रहार किया पूर्वी निर्विकार भाव से उस रथ को खींचते रहे पचास रात तक उपवास करने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे उनका सारा शरीर काप रहा था तथापि वे वीर दंपति किसी तरह साहस करके उस रथ का बोझ ढो रहे थे उनके शरीर पर चाबुक की मार से अनेकों घाव हो गए थे और उनसे खून की धारा बह रही थी खून से लथपथ होने के कारण वे खिले हुए पलास के वृक्षों की भांति दिखाई देते थे उनकी यह दशा देख कर को बड़ा दुख हो रहा था किन्तु मुनि के साप से भयभीत होकर कोई कुछ बोल न सके वे परस्पर कहने लगे भाइयों शुद्ध अंत करण वाले इन महर्षि की तपस्या का बल तो देखो इनकी शक्ति अद्भुत है तथा तो राजा और रानी भृगनंदन च्यवन अभी तक इसमें जरा भी विकार नहीं पा सके है भीष्म जी कहते हैं युधिठिर मुनिवर च्यवन जी जब किसी तरह राजा रानी के मन में मैल न देख सके तो वे कुबेर की तरह उनका सारा धन लुटाने लगे किंतु इस कार्य में भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि की आज्ञा का पालन करने लगे जैसा देखकर मुनिवर चवन बहुत संतुष्ट हुए और उस उत्तम रथ से उतरकर उन दोनों दंपति को उन्होंने भार ढोने के कार्य से मुक्त कर दिया तदनंतर तो वे स्नेह भरी गंभीर वाणी में बोले मैं तुम दोनों को उत्तम वर देना चाहता हूं बतलाओ क्या दू जब कहते हुए उन दोनों के घायल शरीरों पर अमृत हाँ सुकुमारण करके रहूंगा इस समय तुम तो अपने नगर में जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल सवेरे अपनी स्त्री के साथ फिर यहाँ आना मैं यही मिलूंगा अब तुम्हारे कल्याण का समय आया है तुम्हारे मन में जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी शरीर सुंदर और भलवान हो गया आपने हम दोनों के शरीर पर चाबुक मार कर जो जो घाव कर दिए थे वे भी अब नहीं दिखाई देते मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी इस रानी को भी अप्सरा के समान सुंदरी देख रहा हूं यह सब आपकी कृपा का फल है आप जैसे तपस्व में ऐसी शक्ति का आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा ले राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगर की ओर चले उस समय उनके मंत्री और पुरोहित भी उनके साथ थे नगर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वान्ह काल की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न की और स्त्री सहित भोजन करके रात्रि में पर शयन किया। उस समय वे मुनि के के के दिए हुए शरीर और नई शोभा से युक्त होने कारण बहुत प्रसन्न थे। इधर की बढ़ाने वाले तपस्या के धनी महर्षि चवन ने गंगा तट के तपोवन को अपने संकल्प द्वारा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित करके इंद्रपुरी से भी बढ़कर सुंदर और समृद्धशाली बना दिया